रामचंद्र की जय हवन सुध हनुमानी जय भाई सब जय दुआ संख्या सेवेंटी के बाद उन्यासी के बाद लंका कांड उन्यासी रावणरथीर भुवीरा देखो विभीषण भयीरा अधिक बंदी शरण का सहित सनेहा नातन रथ नई तन पद प्रणा यही विधि तब वीर बलवाना सुनु सखा कई कृपा निधाना जय जय हो ईश जय स्यन आना सौरज धीरथ तेरत चाका सत्यशील दृढ़ता काका कदम परहित भोरे क्षमा कृपा समार जुजोरेस भजन सार के सुजाना विरति शर्म संतोष कृपाना पर सब दिशाति प्रचंडा पर विज्ञान कठिन को दंडा अमल अचल मन तो समा समयम शैली मुखनाना द गुरु पूजा भेद यही सम विजय न दूजा सखा धर्म मय अशरथ जाकेत सुता के महाय जय संसार ऋपु जी जिस स कै सो वीर जाके असुरहो ही दृण सुनऊ सखामति वीर सुनि प्रभु वचन विभीषण हरसि गहे पद कंज, आच्ची आच्ची कंज। ये मिष मुहपदेश हो रामकृप सुख पुंज चार दस कंदर अंगद अनुमान लड़त निषाचर भालुकपी क निज निज प्रभुवा सियाचंद्र की जय सुनु अब स्मरण करें कि यह लंका और भगवान राम और रावण का युद्ध होते होते चार दिन बीत गए पांचवा दिन है जब कुंभकर्ण भी मारा जा चुका है और मेघनाथ भी मारा जा चुका और जितने सेनापति थे भी रावण के बहुत से उनकी सेनाएं थीं वो सब मारी गई अंत में रावण को युद्ध करने का निश्चय करना पड़ा और वो अपनी सेना लेकर के युद्ध क्षेत्र में पांचवें दिन मैदान में आया जब बाहर निकल करके आया अपने किले से युद्ध क्षेत्र में और तो उसने अपने सैनिकों को ललकारा आदेश दिया कि देखो तो जिसको उत्तराण प्यारे हों हो, भाग ना भाग जाए मैं अपने बल्स के ऊपर जो है युद्ध करने आया हूँ अपने शत्रु से मैं स्वयं ही बदलूंगा तो वह सब लोग उसके सैनिक लोग उनको उत्साह जागा और बड़े उत्साह के साथ युद्ध करने को वो सब तैयार हुए और फिर अपने का और बानर भालुओं का युद्ध होने लगा राम ने ये कहा कि हम इन दोनों भाइयों को मारेंगे ये दोनों राजकुमार्ग राम और लक्ष्मण की तरफ संकेत किया हमारा इनसे युद्ध होगा ऐसे कहकर के युद्ध का जब प्रारंभ होता है उस तो समय विभीषण भगवान श्री राम जी के पास हैं तो वो कहने लगे उनसे कि देखिए भगवान रावण तो बड़ा सुंदर बड़े मजबूत रक्त के ऊपर बैठकर के आया है और आप में पैदल दोनों का युद्ध कैसे होगा ये उसके मन में संदेह आता है यहाँ पर ये जो प्रसंग है यहाँ पर ये रथ को लेकर के बात चलती है तो फिर भगवान धर्म की शिक्षा इस के बहाने देते हैं तुलसीदास तो जी ने इस को पूरा रूपक दे दिया तुलसीदास तो जी रूपक अलंकार में बड़े प्रवीण हैं रथ क्या मिल गया उनको उन्होंने पूरा धर्म का रूपक बना दिया उन्हें जो है वो कठोपनिषद जब देखते हैं तो कठोपनिषद के ऋषि ने रथ का रूपक दिया तो शरीर है घोड़े हैं लगाम है मन है बुद्धि है ये सब इनके सबके संयम की आवश्यकता है तो वहाँ कठोपनिषद का जो रथ देखा तो उसीदास जी तो उसमें जितने और बातें रह गई थी ये, ये क्या है धरावरा उरा क्या सब जो है उन्होंने सब पूरा जो रूपक बना दिया अब ये धर्म का मर्म क्या है ये बताने के लिए रथ का जो ऋषियों का चला रहा प्राचीन रूपक था उसे तुलसीदास जी जो है वह विस्तार देते हैं प्रारंभ करते हैं विभीषण की शंका के साथ में ऐसे कहते हैं रावण रथी वीरथ रघुवीरा रावण रथी मैंने रावण तो रथ भी ऊपर बैठा हुआ चला रहा है उसके पास बड़ा सुंदर रथ है बड़ा शक्तिशाली रथ है और बीरथ रघुबीरा बिना रथ के भगवान राम है पैदल खड़े हुए युद्ध करने के लिए देख विभीषण भय धीरा विभीषण ये देख करके वो अधीर हो उठा बना धैर्य उसका छूटने लगा वैसे तो ये कि धैर्य किस कारण से है कोई समझता है कि भगवान का कोई कमजोर है इस प्रकार से भगवान राम वैसे वो जानता ही है कि भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा है सर्वशक्तिमान है रावण उसके सामने कुछ नहीं है ये सब विभीषण पहले ही जानते थे क्योंकि विभीषण ने ये सब बातें रावण के सामने कही भी थी विभीषण ने जब चलने लगे विभीषण वहाँ से रावण ने लात प्यादे मारी उस स्थल को देखें तो विभीषण ने समझा रहे क्या आप जो जानते हो कि जिनको कि आप समझते हो कि राजकुमार है और राजकुमार छोड़े हैं वो तो परम परमात्मा है सभी शक्तिमान उनसे क्या बैर करना है उनसे तो यही अच्छा है कि आप सीता जी को उनको सौंप और उनकी शरण में जाओ यही सबसे अच्छा है तो इसके बाद विभीषण को इस बात का संदेह नहीं था कि राम जी पर परमात्मा है और फिर वो उनकी शरण में जाता भी है तो इसी भरोसे से जाता है कि भगवान राम है ब्रह्म है परमात्मा है ऐसे समझकर कर उनकी शरण में गया भी था और जब भगवान की शरण में गया तब तो उसने भगवान की महिमा को देखा भी कि भगवान कैसे उदार हैं कैसे शक्तिशाली हैं कैसे महान हैं ये सब उसने देखा भी वहाँ पर तो इस प्रकार से भगवान की कमजोर देख करके उसको संदेह नहीं था अधैर्य उसका जो हुआ तो भगवान की कमजोरी को देख करके नहीं हुआ उसका अधैर्य जो था वो प्रेम के कारण था उसे ये लगा कि रामक जो है क्षत्र जो है देता है बड़े रथ के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई देता यहाँ जमीन में नीचे जरा से खड़े हुए हैं अरे भगवान राम जी विशाल रथ के ऊपर खड़े होते तब कितना अच्छा युद्ध दिखाई देता तो इस के कारण से वो इस थे अधैर्य उसका होने लगता है आगे चल कर के देखते भी हैं कि फिर जब ये प्रसंग समाप्त होता है और फिर युद्ध प्रारंभ हो जाता है राम रावण का युद्ध युद्ध होता है तो फिर भगवान राम बहुत से निशाचरों को मार भी देते हैं रावण भी थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है सब देवता प्रसन्न होते हैं फिर इंद्र अपना रथ भी भेज देते हैं रथ आ जाता है मार रथ लेकर के आ गया और भगवान को लेकर के फिर बैठालता है फिर भगवान रथ के ऊपर बैठ कर युद्ध करें कभी बाद में रथ आता भी है और फिर दोनों के युद्ध करने की प्रवृत्ति भी है लेकिन अभी जो है बिना रथ के भगवान राम है ये देख करके विभीषण को जो वो वह अच्छा नहीं लगा उसको हिमता लगी या धैर्य उसको हुआ तो वो उसने अधिक प्रीति अब देखो कारण बता दिया कि धैर्य का कारण क्यों है अधिक प्रीति मन भा संदेहा अब ये भी संदेह ऐसा नहीं कि भगवान राम राम नहीं है बस ये प्रीति के कारण भगवत्ता भुला गई और जो भगवान की लीला है उसी लीला में ही अनुर हो गए तो लीला भी भगवान की बड़ी सुंदर है और आकर्षक भी है और उस सुंदर लीला को देख करके विभीषण तो जो है वो अधिक प्रीति मन भा संदेहा बड़े प्रेम के कारण से ये बात पसंद आई तो बंद चरण कहे सहित स्नेहा तो उसने जो है वो बड़े स्नेह के साथ में पहले भी कहा प्रीति स्नेह कहा मानस के माने हैं इस समय विभीषण जो है वो प्रेम विबल है भक्ति का प्रभाव ज्यादा है संवेद प्रेम का स्नेह का संवेद हृदय में प्रबल हो रहा है तो ये तो सभी जगह है चाहे संवेद जो है वो हो, सुंदर हो असुंदर हो अनुकूल हो प्रतिकूल हो लेकिन संवेद मन में उत्पन्न होते हैं और बुद्धि को आच्छादित करते हैं प्रेम प्रेम इत्यादि अच्छे संवेद होने चाहिए लेकिन ये तो निश्चय है कि संवेद के माने हैं मन में है बड़ी बड़ी तरंगियाँ उत्पन्न होना और उसके साथ साथ बुद्धि का आच्छादित हो जाना स्वाभाविक प्रेम में भी यही होता है बैर में भी यही होगा राज में यही होगा देश में भी होगा ये सभी स्थितियों में जहाँ कहीं भी है, ये संवेद हैं ये विचार करने की शक्ति को कुंठित करते हैं संदेह रहित व्यक्ति होगा बुद्धि पूरी कार्य करेगी अरे संदेह कहाँ से आ गया संदेह मान बुद्धि की बुद्धि में के आच्छादित हो जाने के कारण से संदेह प्रेम की विफलता है ये भी तुलसीदास ही बार बार संकेत करते रहते हैं जगह जगह इसलिए यदि कोई चाहे कि हमारी बुद्धि ठीक ठीक कार्य करती रहे सावधान बनी रहे तो संदेहों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है संवेग आमे भी तो नियंत्रित रहे अनियंत्रित न होने पाए। एक नियंत्रण में ही संवेद रहे तो इसके माने बुद्धि प्रधान रहेगी और संवेद नियंत्रित रहेंगे तो बुद्धि अपना कार्य करती रहेगी अगर संवेद अनियंत्रित हो गए तो जितने ही संवेद प्रबल होते जाएंगे बुद्धि उतनी ही मंद होती चली जाएगी ये अपनी आंतरिक जगत का एक मनोवैज्ञानिक रहस्य है अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि के प्रकाश की अधिक आवश्यकता है संवेद भी होते ही हैं इसलिए संवेदों को डाइवर्ट किया जाता है अध्यात्म के क्षेत्र में कि परमात्मा की तरफ ले जाओ परमात्मा में प्रेम रखो, संसार में जगत में व्यक्तियों में वस्तुओं में प्रेम स्नेह उधर मत रखो आसक्तियों को समाप्त करो नहीं तो ये बुद्धि को कुंठित करेंगे लेकिन अब ये नष्ट नहीं हो सकते समाप्त नहीं हो सकते तो सब्लीमेशन करो इनका प्रेम का पात्र बनाओ परमात्मा को उसी पर आश्रित रहो उसी पर निष्ठा ये करते हैं तो संवेदों के लिए एक देखो एक दूसरा आश्रय मिल जाता है प्रेम आदि संवेदों को तो ये निर्विकार भी होते हैं शुद्धता भी आती है ये नियंत्रण में भी रहते हैं तो ये है संवेदों की जो महिमा या राशि है या उनकी शक्ति है और वो कहाँ पर किस प्रकार से है ये भी धीरे धीरे करके अपने चित्त में बराबर देखते रहें और अभ्यास भी करते रहें ये सब अभ्यास की बातें हैं अगर जाना भी कि संवेदों में ये दोष है और उनके दोष को ऐसे दूर किया जा सकता है लेकिन यदि व्यक्ति सावधान नहीं रहता उनको करता नहीं दूर और अपने स्वभाव को नहीं बदलता तो जानते हुए भी वैसे बने रहेंगे वही संवेद उत्पन्न होते रहेंगे उसी प्रकार से बुद्धि विकृत होती रहेगी वही अशांति उत्पन्न होती रहेगी और जब बुद्धि ठीक कार्य नहीं करेगी तो बुद्धि कार्य न करने के माने जैसे अंधेरा छा जाए तो उसने चलेगी बिजली चलेगी अंधेरा हो गया हाँ तो बुद्धि आच्छादित होगी कि वहीं अंधेरा हो गया अंधेरा हो जाए तो बने लगे फिर गलतवत काम करने लगेंगे गिरने पड़ने लगेंगे ये सब हो जाएगा इसलिए बुद्धि का प्रकाश सावधान जीवन में सब बराबर बना रहे स्वामी जी के कहने के अनुसार बुद्धि के तीन गुणों को बराबर सावधान रखो अलर्ट विजिलेंट रहो और अपने आप को देखते भी रहो कि हमारी स्थिति क्या है इस प्रकार ये सब बुद्धि के लक्षण है इनको इनको डेवलप करना पड़ता है बुद्धि के अंदर इन प्रकार का अभ्यास करते हो बुद्धि होती सकती है लेकिन संदेग आ करके बुद्धि को आच्छादित करते रहते हैं व्यक्ति को अपने भीतर क्या हो रहा है पता नहीं होता अपने अंदर देख नहीं पाता है लेकिन अपने अंदर देखे इंट्रास्पेक्शन की सहमत हो तो देखें कि किस समय समय उत्पन्न होते हैं क्या होता है बुद्धि का क्या होता है तो ये देखने की स्थिति उस में होने जाएगी तो वो एक तो यहाँ पर इसी प्रसंग में जहाँ यहाँ पर एक पॉइंट यही आ गया इसके बाद में विभीषण भगवान श्री राम जी से क्या कहता है कि नाथ नरत नहीं तन पद भगवान हम देखते हैं आपके साथ न तो आपके पास रथ है और न शरीर के ऊपर कोई कवच बतर है न पैरों में जूते चप्पल है सुरक्षा का कोई साधन नहीं युद्ध करने के लिए जो आवश्यकताएं है, होती हैं वो सब तो आपके पास है ही नहीं पैदल भी आप कर रहे हो युद्ध तो नंगे पैरों पे। में पहनने के लिए कुछ आपके पास जूते चप्पल भी नहीं युद्ध करते सामने से शत्रु के तरफ से अस्त्र शस्त्र आएंगे प्रहार लगेगा शरीर में तो शरीर ऊपर लोग जब युद्ध करने जाते हैं तो कबच बांधते हैं सिर के ऊपर ऐसे चोट लगाते हैं तो चारों तरफ से अपने आप को सब कच किस प्रकार के रखते हैं दामे तो वो सब कवच के ऊपर आ करके लगे शरीर के ऊपर आक्रमण उनका ना हो लेकिन वो भी नहीं है आपके पास युद्ध करने में चलना फिरना पड़ता है आगे पीछे पढ़ना पड़ता है जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी करना पड़ता है जिसके पास रथ होता है वो तो दौड़ करके आगे ही पहुंच जाएगा दौड़ करके दर भी चला जाएगा दौड़ के दर भी चला जाएगा राम कहा का, से कहा चक्कर लगाया कहा पहुंचेगा बैठा हुआ आपसे ये सब करते नहीं बनेगा ये सब होगा नहीं तो ये भगवान राम की ये युद्ध क्षेत्र में जो बाहरी युद्ध के साधन हैं उसको उसने देख करके भगवान से कहा युद्ध सब आपके पास है आपके फिक्र होगी सबके जीता वीर बलवाना तो ऐसा लगा की यही साधन जीतने के है जब ये होंगे नहीं तो ये निशा छत बड़ा शक्तिशाली है बलवान है ये इसको कैसे आप जीतोगे रावण के ऊपर विजय आपके कैसे प्राप्त होगी अब रावण विभीषण का, का ध्यान इनसे अधिक जो शक्तियां हैं बड़ी शक्तियां हैं उसकी तरफ नहीं उसे लगता है लकड़ी का रथ खूब मजबूत हो लोहे का बस तो उसी से देख लेंगे लोहे का कवच अपने शरीर के ऊपर बढ़ाओ तो उससे अपने आप को बचा लेंगे पैरों में जूते चप्पल हों तो उससे युद्ध कर रहे में साधन बन जाएगा ये ये सर तो ये बाहरी साधन जो है ये है ऐसा लगता है कि वह रावण जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है अब हो विभीषण को चाहे इस प्रकार का संदेह हो चाहे ना हो लेकिन हम लोगों को समझने के लिए तो ये बात है कि मैंने विभीषण की तरफ से ये एक प्रकार का संदेह उत्पन्न हुआ कि भौतिक साधनों की प्रबलता और आध्यात्मिक साधनों की उपेक्षा ये साधारण व्यक्ति की बुद्धि में हुआ करता है वही बात विभीषण के साथ भी उसके मुख से कहलाती लोगों को लगता है जिसके के पास भौतिक शक्तियां हैं भौतिक साधन हैं वो सब कुछ कर लेगा लगेगा क्या देखो इसके पास मकान भी है इसके पास सवार भी है इसके पास पैसा भी है इसे ये भी कर लेगा वो भी कर लेगा ये सब कर लेगा बस यही संपत्ति जो है ये भौतिक संपत्ति भौतिक साधन जो है ये ये सबसे बड़ी शक्ति यही व्यक्ति को दिखाई देते हैं और इनको सबसे बड़ी शक्ति समझने वाला सारे अपनी जीवन की पूरी शक्ति शारीरिक मानसिक बौद्धिक सब इसी शक्ति को अर्जित करने के लिए होम देता है जानता और अधिक क्या है इसी को प्राप्त करो इसी को प्राप्त करने से जीवन में विजय है लेकिन ये बुद्धि की मंदता है ये दुर्बलता संसार में सभी लोगों के साथ में है शास्त्र का ही काम है कि व्यक्ति को सावधान करे कि जिसके ऊपर भरोसा करके तुम चलते हो इसमें शक्ति कितनी है ये कहाँ तक आपको आगे ले जा सकता है इसको समझो इसलिए ये प्रसंग इस प्रकार के लाए जाते हैं अब जैसे राम रामण का युद्ध चल रहा है तो बीच बीच में तुलसीदास बहुत जगह उपदेश की बातें कहते रहते हैं लेकिन ये तो लंका कांड का बहुत ही मानो एक प्रकार से हृदय समझो ये अध्यात्म विद्या का बहुत ही प्रमुख स्थान समझो जहाँ पर कि वो ज्ञान की बात समझदारी की बात जो यहाँ पर कही गई है वो ध्यान देने की बात इसमें है यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रसंग हैं ये गीता कहलाते हैं जैसे महाभारत में श्रीमद्भगवद गीता उसका तो एक भाग किसी प्रकार से रामचरित में भी अनेक स्थल इस प्रकार के आते हैं जहाँ पर कि आध्यात्मिक चर्चाएं शुद्ध रूप में की गई हैं मैंने सिद्धांत रूप में बता दी गई हैं तो वो स्थल जहाँ पर है वो गीता करके आते हैं ये भी स्थल जो है ये गीता करके प्रसिद्ध है ये तो वैसे तो इसका नाम ज्यादा प्रसिद्ध इसका नाम विभीषण गीता है कोई कोई लोग इसका नाम रामगीता भी देना चाहते हैं क्योंकि भगवान राम ने उपदेश किया इसलिए रामगीता है लेकिन रामगीता तो भगवान राम ने लक्ष्मण को उपदेश किया वो भी रामगीता कहलाती है भगवान राम ने उत्तरकांड में चलेंगे उद्यावासियों को उपदेश दिया है तो वो भी पुरजन गीता करके नाम इसलिए उसका रखना पड़ा क्योंकि सबको रामगीता कहेंगे तो फिर अलग अलग कैसे कर पाएंगे डिस्टिंग कैसे करेंगे इसलिए रामगीता एक हो गई अरण में अब यहाँ पर जो है ये है विभीषण गीता है उत्तराखंड में भगवान उपदेश देंगे अयोध्यावासियों को तो प्रजन गीता होगी क्योंकि प्रजनों को उन्होंने उपदेश दिया प्रजन गीता है और सब गीताओं के प्रसंग भिन्न भिन्न सबका एक ही रेपटेशन नहीं है कि एक ही बार सब जगह अलग अलग कई बार बार कही गई हो यहाँ देखते हैं ये जो है ये जो विभीषण गीता है इसका एक दूसरा नाम है धर्मरथ भी धर्मरथ ये चर्चा है धर्मरथ के मैंने जहाँ पर धर्म रूपी रथ की चर्चा की गई है इसलिए इस गीता में धर्म का विशेष रूप से निरूपण हुआ है इसलिए धर्म गीता कहलाती है और भगवान ने भी कह दिया यहाँ पर देखो विभीषण जिससे जय प्राप्त होती है वो तो रद्द रद्द दूसरी है वो तो धर्म में रथ है सहा धर्म में असर जाके तो इसके माने ये धर्म रथ का प्रसन्न है और इसमें विशेष रूप से धर्म की शिक्षा इसमें दी गई है तो धर्म क्या है उसको समझना हो तो इस प्रसंग को पढ़ करके देखो जैसे कोई पूछे धर्म क्या होता है अधर्म क्या होता है तो आप ऐसी अपने मन से सोचते रहने से कुछ थोड़ा होता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है शास्त्र है शास्त्र के लिए और इसीलिए है कि वो सब बतावें कि धर्म क्या है अधर्म क्या है ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है इसीलिए सब ग्रंथ होते हैं ये तो इसमें देखें कि धर्म क्या है जो ये ग्रंथ बतावे सो धर्म है अपने मन से आप कोई धर्म मान लें और फिर उसका खंडन भी करते रहें तो इससे क्या होता है शिक्षु जैसी बात है उसको करने से क्या है पहली किसी ने मान लिया धर्म के माना हिंदू धर्म मुसलमान धर्म और आपस में एक दूसरे को लड़ें यही सबसे बड़ा धर्म अरे और फिर कहें कि भाई ये तो बहुत खराब बात है धर्म तो ऐसा धर्म तो अकल्याणकारी है धर्म का तो नाश कर देना चाहिए तो ये तो संूर्खता की बात है बच्चों जैसी जैसे कोई समझते हैं ये बात तो मित्र प्रलाप करते रहते हैं इस प्रकार के समाज उन लोगों की क्या बात कहनी है वास्तव में धर्म क्या है शास्त्र में देखो यहाँ पे कहा हिंदू मुसलमान का नाम है कहा लड़ाने की बात है यहाँ पे तो जो धर्मरथ है वो क्या है किस प्रकार का है कौन कौन से दिव्य गुण हैं जो जीवन में होने चाहिए उन गुणों का नाम धर्म है जो व्यक्ति गुणवान है सदगुणों से संपन्न है दई जिस व्यक्ति में है वही धर्मयुक्त है अब जब विभीषण के इस प्रकार का संदेह हुआ तब तो भगवान राम से कहने लगे कि, कि सक्खा, सक्खा सुनो सखा कहे कृपा निधाना जय जय आना। भगवान कहते हैं कि सुनो सखा हे सखा सुनो जय ही जय होय सोसम आना आना अन्य हे सखा सुनो वो तो जिससे विजय प्राप्त होती वो रथ को एक दूसरा ही है ये लकड़ी बकड़ी के रत्न दो रथव से थोड़ी विजय प्राप्त होती आजकल के भी युद्ध जो भौतिक युद्ध होते रहते हैं देशों में कई अरब कंट्रीज़ में हो रहे हैं कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो रहे हैं कहीं चीन फीन में हो रहे हैं कहीं आइलैंड आइलैंड में हो रहे हैं जगह जगह युद्ध होते रहते हैं आप उनको जो युद्ध को देखें उनके सावधानी से पेपरों में निकलता रहता उनको युद्ध की रिपोर्ट निकलती कोई युद्ध पूरा हो जाता है तो युद्ध के जो विशेषज्ञ लोग हैं उसको युद्ध की एक रिपोर्ट भी तैयार करते हैं कि कौन कैसी लड़ा किसने क्या गलती की जो हार गया किसके पास कौन सी शक्ति थी किसकी शक्ति किस कारण से कौन जीत गया किसकी बुद्धि कहाँ क्या कार्य कर गई ये सब उसके बाद में युद्ध के बाद में युद्ध की रिपोर्ट भी निकलती है तो उसमें अधिकांश में यही निकलता है कि जिस पक्ष के सैनिकों में आत्मबल होता है वो प्राय विजय होते हैं उनके पास चाहे अस्त्र शस्त्र कमजोर है कमी हो और जिलों पास बड़े प्रवीण कुशल है लेकिन युद्धालो के लड़ने वाले व्यक्ति हैं वही लड़कों है। उन्हें साहस नहीं है तो उनके सारे एक से एक आदमी को करण उनके धरे रह जाते हैं और वो हार जाते है। इस प्रकार से बहुत जगह होता रहता है इससे ये पता लगता है कि युद्ध क्षेत्र में भी इतनी तो हर कोई इतनी बात जानता है कि उतने जो बंदूक तीर, तलवार वगैरह तीर्थलवारस्त्र उतने काम के नहीं है जितने व्यक्ति का अपने आप अपने अंदर आंतरिक शक्ति उसकी चाहिए आत्मबल चाहिए विजय की करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए जिन आंतरिक गुणों की चाहिए वो ज्यादा मूल्यवान और दिखाई देने के लिए तो तीर तलवार ही दिखाई देगा बहुत तो बंदूक दिखाई देंगे बहुत बड़ी बड़ी किसी को ये क्या दिखाई देगा कि इसके भीतर कितना जो है वो हो कितना उसको वीरता उसमें कितनी है धैर्य उसमें कितना है शक्ति उसमें आंतरिक उसमें उत्साह कितना है, ये कहाँ दिखाई देगा वो तो जब देखेंगे जब युद्ध होगा और जब वो प्रकट होगा तब दिखाई देगा आ? अगर मान ले दो व्यक्ति दोनों तरफ खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए एक के पास जैसे रथ तमाम है भगवान के पास रथ बतने अब उनके भीतर रावण के भीतर कितनी आंतरिक शक्ति है और भगवान राम के भीतर आंतरिक शक्ति क्या है पहले क्या दिखाई दे जब युद्ध के क्षेत्र में आए दोनों खड़े हुए वो तो जब दोनों युद्ध करेंगे और उसके बाद फिर तब उनकी शक्ति प्रकट होगी आंतरिक शक्ति कैसा धैर्य है कैसा बल है कैसी शांति है क्या है क्या नहीं ये तो इस प्रकार के शक्तियां तो के अंदर गुण रूप से छिपी हुई शक्तियां होती है और जितनी ही सूक्ष्म शक्ति है उतनी ही ज्यादा महान है और जितनी ही शक्ति स्थूल है बाई है उतनी ही देखने में बड़ी भारी है लेकिन है उतनी ही कमजोर है वैसे लोगों की धारणा इस प्रकार की होती है जो सूक्ष्म है और आंतरिक के वो है क्या स्थूल भारी भरकम हो तो उसमें ताकत दिखाई देती है तो ये विपरीत बुद्धि में ऐसा लगता है लेकिन दरअसल बात बिल्कुल उल्टी है बस इसी के ऊपर सारा अध्यात्म शास्त्र टिका हुआ है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर ज्यादा श्रेष्ठ है स्थूल शरीर देखने के स्थूली शरीर दिखाई देता है इसके भीतर व्याप्त विद्यमान सूक्ष्म शरीर दिखाई तक नहीं देता कौन देखता है कि सूक्ष्म शरीर में शरीरों के भीतर है लेकिन सूक्ष्म शरीर होता है तभी शरीर चलते हैं और जहाँ सूक्ष्म शरीर लेकर के जीव चला गया तो इस शरीर क्या था साहब इतना पता है अरे साहबो तो स्थल शरीर उसी से चल रहा था जब तक इसमें जीव सूक्ष्म शरीर था तभी तक चल रहा था उसके बिना तो ये चल नहीं सकता उसी के अधीन था ये ये सब बातें सूक्ष्म बातें है, जो हैं आंखों से नहीं दिखाई देती ज्ञान की दृष्टि दिखाई देती हृदय के नेत्र जब खुलते हैं तब तो सूक्ष्म बातें और उनकी शक्तियां तभी समझ में आती इसी प्रकार से भौतिक शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हैं कि धार्मिक आध्यात्मिक शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली है अभी पिछली बार अभी एक जय हनुमान करके एक सीरियल आ रहा है कोई तो कोई लोग देखते भी होंगे उसमें टीवी में जय हनुमान पिछली बार जय हनुमान आया उसमें एक राजा जो था वो शिकार खेलता हुआ वन में पहुंचा और उसने वहां पर एक हिरन का समूह था तमाम तो उस हिरन के समूहों को खदेड़ा और जब वो थक गए रुक गए तो उसने मारा बाढ़ एक हिरन बाढ़ लग गया और हिरन वो बाढ़ लगा हुआ भागा और उसी पास ही ऋषि का आश्रम था ऋषि के आश्रम में पहुंच गया घुस गया तो उसके ऋषि के आश्रम के जो शिष्य लोग थे वो दौड़े-दौड़े ऋषि के पास आए और उससे कहा कि भगवान ये तो बहुत अत्याचार हो गया और आश्रम में यहाँ पर हत्या हो रही है और देखो किसी ने उसको बाढ़ मार, मार दिया उसके एक के यहाँ इस प्रकार से उसने शिकायत की और जब तक ये बात ही कर रहे थे तब तक वो राजा जिसने उसको तीर मार दिया हिरन के वो भी आश्रम में आ गया और ऋषि के पास आ गया और आकर के चिल्लाता चलाया की जिसको मारा है ऋषि कहने लगे तुम कैसे चिल्लाते चले आ रहे हो आश्रम की सवित्रता को तुम नष्ट कर रहे हो इस प्रकार से दोनों में बहस होती राजा अपनी राजस्व और भौतिक समृद्धि का बल दिखाता है ऋषि उसको कहता है कि देखो ये आश्रम है यहाँ पर सबसे अहिंसा इस प्रकार के गुणों का राज्य है यहाँ पर तुम आ करके इस प्रकार के उपद्रव करेगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा तुम्हारे लिए हानिकारक है इसलिए तुम सावधान रहो लेकिन आगे नहीं मानता कहते अरे ऋषि कैसी होती सीधी बातें तुम करते हो तो हमारे दया से ऊपर पलने वाले ये सब भूम जितनी ये सब मेरे राज्य की भूमि है उसी राज्य के ऊपर तुम तुम्हें आता उसी भूमि के ऊपर तुम यहाँ आश्रम मना रहे, रहे। मैं तुमको जब चाहू तो तुमको निकाल के बाहर कर दो भाग रहे इस प्रकार उसको टपट देता कर देता ऋषि कहता है देखो राजा तुमरघल बात कर रहे हो तो अपनी सीमा में रखो जितनी तुम्हारी शक्ति है उतनी ही तुम्हारी शक्ति है ये भले ही भूमि तुम्हारे राज्य में हो लेकिन तुम जो है वो हो, एक दूसरे के राज्य में रह रहे हो यह भी तुम्हें पता होना चाहिए परमात्मा का राज्य तो सारे पृथ्वी पर है तुम्हारे सारे पृथ्वी पर सारा शासन नहीं है उसके अधीन तुम भी हो तुम्हें उसका भी ध्यान रखना चाहिए लेकिन राजा इस बात को नहीं मानता बात बढ़ती जाती बढ़ती जाती है अंत ऋषि कैसा लिखो कि ज्यादा तुम इस प्रकार की बात करोगे तो तुम्हें हम साथ दे देंगे राजा कहते अरे तो साफ आप क्या होता है क्या तुम साफ दे दोगे तुम्हारे साफ आप देने को कुछ से होता क्या है कहते रहो तो इस प्रकार से राजा उसके साथ की परवाह नहीं करता